रोदन थाना आज सारा संसार रो रहा है सारे संसार को रावण रुला रहा है सारा संसार क्लांत शांत परिश्रांत है दुखी है हे मैया अब मेरा रोदन तो तब समाप्त होगा जब लोगों का रोदन समाप्त हो जाएगा जब लोगों को विश्राम मिल जाएगा सुनी बचन सुजाना रोदल ठाना हमारी ठाकुर क्या करते हैं संसार के आंखों के आंसुओं को अपने आंखों में लेकर के रोना शुरू कर देते सुनी बचन सुजाना रोदल ठाना और कैसे से, से, से, से. कोई बालक सुल भूपा अथवा रोदल ठाना राम जी ये अयोध्या की रानिया गोस्वामी जी के मत से तो सात सौ रानियां हैं पालागन दुल सिखावत सरिस सात सौ माताएं हैं सात सौ दशरथ जी की सात सौ रानियां श्रीमद वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार आधा साढ़े तीन सौ लेकिन इससे कम किसी के मत में नहीं तो इतनी माताएं हैं मानस में तो केवल तीन मानस में केवल तीन लेकिन वर्णन आता है ऐसे शब्द आते हैं जिनमें अनेक रानियों का ग्रहण है सारी रानियों की दासियां श्री कौशल्या के महल को घेरे हुए सबके महल अलग अलग हैं जहां बालक पैदा हो तुरंत मुझे बताओ बालक पैदा होते ही रोता है रोता है और उस रुदन की ध्वनि को सुनकर के स्त्रियां या जानकार जान जाते हैं कि बालक है या बालिका है रुदन की ध्वनि को सुनकर के तो सब महाराज दासियां बैठी हुई हैं बालक के रुदन की ध्वनि को सुनाने के लिए भगवान रघुनंदन रामचंद्र भक्त बत्सल करुणा में कृपालु ने सोचा कि ये मारी मेरी सात सौ माताएं मेरी रोने की ध्वनि को सुनकर की सुनने के लिए उतावली है उत्कंठित है भगवान राम ने सोचा मेरे रोने की ध्वनि को सुनकर ध्वनि को सुनाने के लिए दासियां क्या जाएंगी क्या फिर क्या मैं इतनी जोर से रोऊंगा और तब तक रोता रहूंगा जब तक सारी माताओं के कान में मेरी बात मेरा रू मेरे रोनी की आवाज पहुंच न जाए सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना और आगे सुनिएगा चौपाई कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी किसी ने बताया नहीं रुदन की ध्वनि को सुन क्या रही सब यही कह रहा है कि नहीं कह रहा कि सुनी सुशील सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी सम्रम चली आई सब रानी सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक बालक हो गये महाराज जी बालक है तो बालक गोस्वामी ये कहते महाराज हो बालक बालक हो रहे हैं आज ये बालक कौन है राम जी बालक कौन है बस एक शब्द एक अर्ष कहूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा एक अर्ष कहूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा हमारे ग्रंथों में और, और पढ़ लेना लिखे एक अर्ष कह रहा हूं बालक बाला नाम अज्ञानी नाम कम आनंदम दी थी जो अज्ञ को भी अपने स्वरूप सुधा को पिला करके आनंदित कर दे अपनी लीला माधुरी से रूप माधुरी से वाघ माधुरी से आनंदित कर दे उसका नाम है बालक कोई बालक सुर भूपा यह चरित्र जी जो भगवान ने रोना शुरू कर दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं अब हम गाना शुरू कर रहे हैं यह है चरित जय गा वहीं हरिपद पावई तेन पर रहे भूपा भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं भगवान ब्राह्मणों के लिए आते हैं वो ब्राह्मण अभागा है जो राम जी का भक्त नहीं बहुत से लोग कहते हैं राम जी का भक्त नहीं है वो ब्राह्मण अभागा है जो राम जी का भक्त नहीं अरे तुम्हारे लिए तो राम जी आए प्र पहला कारण लिख रहे विप्र धेनु जो गायों की सेवा नहीं करता वो भी अभा है राम जी उसके लिए आते हैं विप्र धेनु सुर संत हित। लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माताएं आ गई बड़ा आनंद हुआ गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा गया गुरु वशिष्ठ जी आकर के पूर्व का कार्य कर रहे हैं। नंदी मुख कराद हो रहा है छेदन के पूर्व का काम छेदन के बाद जरना शौच आ जाता है छेदन के पहले जरना शौच नहीं होता लेकिन यह नहीं कि आठ दिन रखे रहो तो जरना शौच नहीं आवेदन उसका नियम है कि कितने दिन तक नहीं आठ मुहूर्त तक आठ मुहूर्त तक नहीं आता छेदन के पूर्व और उसके बाद जननांदी मुख श्राध करी जात करम सबकीन राम जी अब अयोध्या सज गई नई नवेली दुल्हन की तरह क्या कहना घर घर में बधाए बज रहे हैं हमारे श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली वहां पर रहे होंगे खूब बढ़िया बधाई गाए होंगे अभी गाया था ना इन्होंने खूब बढ़िया बधाई गाए होंगे आनंद आ गया महाराज इनकी बधाई में तो हम तो हम तो सु, सु, सु, सु, सुनते ही रहे गृह गृह बाज बधा वो शुभ अभी, अभी कुछ कह ही नहीं सकते फिर सुनेंगे अभी इनसे प्रगटे सुखमा कंद इसके बाद श्री कैखी जी यहाँ भरत जी महाराज श्री सुमित्रा जी के यहां लक्ष्मण शत्रु जी महाराज का अवतरण रहा है बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की श्री शत्रु जी महाराज की श्री भरतलाल जी महाराज की कह कई सुधार सुमित्रा दोऊ सुंदर सुत जन्मत भय ओ अब इसकी इतना आनंद आया हो इतना आनंद आया कि एक महीना बीत गया सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई रस समेत रवि था मतलब थक गए नहीं था मतलब रुक गए यहां बंगाली भाषा का प्रयोग है विशुद्ध बंगाली है कोई बैठा हो नहीं जान ले रात्रि मध्य मोशाए आपने कोथाए जाबे ए खन थो है ना रुक ना रुक, रुक रुक है न? अरे भाई कोई कलकत्ते वाले मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ था क्यों हम सब भाषा बताएंगे कभी कभी आपको लेकिन अंग्रेजी नहीं बताएंगे अंग्रेजी जो ढूंढते हैं इसमें वो दुराग्रह करते हैं अंग्रेजी नहीं है और सब है निराया में अंग्रेजी नहीं है नियरा गे वो प्रांतीय भाषा है जो अंग्रेजी जुड़ते हैं गलत करते हैं अंग्रेजी नहीं है मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और सब भाषा है उर्दू है फारसी है अरबी है सब है तो राम जी अब सूर्य भगवान रुके हैं और अब शंकर जी महाराज कहते हैं कि पार्वती जी मैं भी गया था कि आप गए थे क्या मैं भी गया था और गया तो बड़ी भीड़ थी उस भीड़ में मैंने लाइन लगाई और लाइन लगा करके कुछ दूर तक पहुंचा यानी इतना दूर पहुंच गया कि अब सोचा अब आ गया अब आ गया तो एक भीड़ का ऐसा रेला आया कि मैं एकदम ढकेल दिया गया वहां से और एकदम पीछे आ गया पार्वती और पीछे आकर के अपने ही एक मंदिर के शिवालय के चौथरे पर बैठ के सोचने लगा कैसे दर्शन हो कही भी दर्शन होए फिर सोचा चोरी करूंगा चोरी करूंगा वेश परिवर्तन करूंगा लेकिन चोरी करने में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर के भीतर की हर बात जानता हो कहा अंगना है कहां कुठरी है कहा बरामदा है कहा रास्ता है सब मालूम होना चाहिए तो क्या एक मेरा चेला था जो सब जानता था और उस मेरे चेले को मैंने बुला लिया चेला आया मेरे पास गुरुदेव क्या बात कि हम कहां से आ रहे हो कि महल से आ रहा हूं आपने बुलाया इसलिए मैं आ रहा हूं बड़ा आनंद छोड़ के आ रहा हूं कही आनंद मुझको नहीं दोगे आज्ञा ले चल महाराज सा झूल सब देख करके बालक डर दिया नहीं आप दे चलो कह नहीं तुम जैसे कहोगे वैसे हम बन जाएंगे कह सुंदर ब्राह्मण बन जाओ क्योंकि ब्राह्मण तो मैं हुई मैं ब्रह्मा के बेटा हूं बदने ब्रह्मकुलम कलंक शमन श्रीराम ब्राह्मण तो मैं हुई कह नहीं जरा सा ऐसे ब्राह्मण बन जाओ जाकर लोग कहेंगे लौकिक ब्राह्मण अभी तो आप अलौकिक ब्राह्मण अच्छा बन गए, एक अस्सी वर्ष के हमारी उम्र के एक अस्सी वर्ष के बुढ़े ब्राह्मण शंकर जी महाराज बन गए और काकुसुंदी जी महाराज ग्यारह बारह वर्ष के शिष्य बन की शर्त यह रही कि हम दर्शन तो करते हैं तो पाते हैं, लेकिन भगवान का अंग संग नहीं मिला भगवान को उठा के मैंने कभी युव नहीं किया गोद में नहीं लगा तो इस शर्त पर चल रहा हूं कि आनंद आपको मैं दिलाऊंगा और वो आनंद हमको बांट करके आप लेंगे क्या ठीक पक्की आपकी चार आने की पत्ती चार आने के काम नहीं चलेगा क्या फिर के सीधे सीधे करो क्या अच्छा आठ आने की प्रति चलो कोई बात एक और निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़ोरी का मनुज रूप हम दोनों मनुष्य बने राम जी अब अयोध्या के महल से राजमहल से एक दासी निकल रही थी कौशल्या जी की खास दासी उसकी प्रतीक्षा में थी वाह अयोध्या के राज महल की खास दासी की प्रतीक्षा शंकर करती है शंकर जी प्रतीक्षा है जब आई तो सुनो सुनो देवी आज बड़ी प्रसन्न हो क्या मैं तो हम ही प्रसन्न रहती हूं तुम्हारा हाथ से देखू अब शंकर जी अच्छा देख लो महाराज हाथ देखा अतीत बताया वर्तमान बताया भविष्य भी बता दिया महाराज आप तो एकदम सच बता रहे हैं तो क्या मैं झूठ बोलूंगा अच्छा अब उसने अंटी निकाली क्या कुछ आपको दे दें क्या कुछ लूंगा नहीं दक्षिणा एक है क्या कि राजमहल में हमारा प्रवेश करा दो बस एक दक्षिणा है अच्छा तो आप क्या करोगे वहां जाल की जाके क्या हाथ देखूंगा क्या ठीक अब महाराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं अवध आज आगम आयु आज अयोध्या में ज्योतिषी आया है मैया ने समाचार सुना अच्छा अवध आज आगमो भगवान शंकर ने कहा कुंडली के चक्कर में बत पड़ो का जी ने कहा कुंडली तो बस वशिष्ठ जी के पास रहती है वहां से मंगाना मुश्किल होगा आप तो पौमिष्ट बन जाओ मैं अंग्रेजी बोल गया क्या हस्तरेखा विद बन जाओ है ठीक कर तल निखी कहत गुण गन बहुत परचो पायु उम्र क्या है राजदरबार में जवानों का प्रवेश नहीं है जवानों क्षमा सर तो गो पहले में जवानी में जब कथा कहता था तो मुझे दुख होता था अब तो मुझे सुख होता है बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण आया कहां से है काशी से नाम क्या है शंकर नाम सुहायु नाम शंकर है आज आया है काशी से राम जी काशी से आया शंकर नाम बिहार के लोग जो है ना उन नाम को आधे बोलते हैं अगर किसी का नाम राम राम अनुग्रह है ना तो कह अनुग्रह बाबू किसी का नाम श्री कृष्ण है तो श्री बाबू या कृष्ण बोलेंगे आधा नाम खा जाएगा क्यों भाई बिहारी बात ठीक है कि नहीं ठीक है ये बात ठीक है कि नहीं बिहारी लोग बताओ है ना तो ऐसे बोलते हैं महाराज तो हम सोचते हैं कि कृपा शंकर को भी अगर शंकर कह दो तो क्या हरे जाए हमारे आचार्यों ने तो हमको दूसरा नाम दिया है लेकिन नाम हमको बड़ा अच्छा लगता है इसलिए हमने उसको बदला उदला नहीं बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण और फिर ये भी सोचा कि नाम दूसरा कहू वो जो वो का, का, वो, वो हटाओ जी वही रहे बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो संग सुशिष्य सुनत कौशल्या पाओ पखारी ज्योतिषियों को वैद्यों को पंडितों को कर्मकांडियों को ये नहीं आ गए ले महाराज हाथ देख ले ले महाराज कुंडली देख ले क्या देखेगा कुंडली सूखा मुंह है ज्योतिषी से ब्राह्मण से साधु से कैसे काम लेना चाहिए सुन लो गृहस्तों से कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं आप भी तो बुलाते ही हैं साधु भी तो बुलाते हैं कैसे साधुओं से ब्राह्मणों से ज्योतिषियों से वैद्यों से पंडितों से कैसे काम लेना चाहिए पाओ पखारी पहले पूजी दियो या आसन आसन दिया उसके बाद आसन चकाचक आसन आसन, आसन। है न बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल लारी लाल की लड्डू चार पकौड़ी छोड़ <laughs> <laughs> हमारे बहुत गुरुभाई भाई हैं हमारे बहुत गुरुभाई भाई हैं दो चार चेले भी हैं इसलिए उन्होंने हमको सिखा दिया है ब्रिजवासा। ने? तो तो हाँ जी, तो जी तो क्या कह रहा था असंग असंत चकाचक महाराज जी चकाचक असंग असंग और फिर उसके बाद वसंत पहिलायु हाथ नहीं दिखाया असन ले ले आयो। उसके बाद क्या कहां ले आया? मालूम पड़ता कोई ब्राह्मण नहीं मिला भैया को आज जीवाने के लिए मुझे बुला लिया। तो चिंता मत। मत करो। मैं तो चला। तुम चले तो हम भी कहुआ बन जायेंगे क्या घाटा तुम्हारा होगा चुपचाप बैठे रहो अच्छा बैठे अब दक्षिण आ गई महाराज मेले चरन चारु मेले चरन चारु सुत चारु चार सुत और शंकर जी तो देख के मगन टकटकी लग गई महाराज त्राटक मुद्रा आ गई तो जी ने कहा जगने लग जाए कर फिर कर हाथ पकड़ा कह बाबा बाबा बाबा कह आशीर्वाद तो देव माथे हाथ क्या अच्छा बोलो माता जी ने ले लिया हाथ दिखाने लगे ले ला, लाला के संकर का हाथ देखो शंकर जी ने कहा कागुस के, के चक्कर में पड़ गए अभी तो हाथ वहीं से दिखा रही ये, ये अंग संग कैसे मिलेगा क्या फिर कागुस का मैया मैया कह के हमारे गुरुजी को जरा आंखों से कम दिखता है रेखाएं स्पष्ट नहीं है तो आप गुरु जी के गोद में दे दो ना सब देख लेंगे तो लय गोदू सुंदर जी ने कहा गुरु जी कह आठाने की पत्ती है <laughs> तो लय लय गोद लय लय गोद कमल कर निर अमन आनंद बहु पायु जन्म प्रसंग कहो सारा सुना दिया जन्म प्रसंग मैया आपके यहां विश्वामित्र जी आएंगे और ले जाएंगे और अचारों भाइयों का ब्याह हो जाएगा के हाँ? के हाँ? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सी स्वयं वर गायो ये किसी टुक्कड़ की कविता नहीं है गोस्वामी जी कविता है गीतावली जन्म प्रसंग कहो कौ स्वयं मैया थोड़ी सी बात आगे है के फिर मैया उसको अब, अब उस ज्यादा कथा नहीं बढ़ाएंगे मैया उसको तो फिर बताएंगे कभी अभी तो हम चल रहे हैं क्या ठीक है ठीक है अच्छा बाबा अब महाराज शंकर जी इस प्रकार से अनेक प्रकार के आनंद हो रहे हैं महाराज अब नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी नामकरण का अवसर आ गया नामकरण का अवसर आ गया एक उच्च ऊंचा सा आसन बैठा लगा हुआ है उसके नीचे उसके नीचे चार आसन एक ऊंचा सा आसन नीचे चार आसन ऊंचे से आसन पर धवल स्मशलू महात्मा श्री वशिष्ठ जी विराजमान है और नीचे जो चार हैं श्री दशरथ कौशल्या कैक और सुमित्रा इनके गोद में चार बालक हैं ये कौन है इसी के लिए तो आज समाज जुटा हुआ है हम कैसे बता दें कौन है राम नाम जानने के लिए किसी महात्मा की शरण लेनी पड़ती है तब राम नाम मिलता है ऐसे थोरो मिलता है धरिय नाम जो मुनि रखा और मुनि महाराज जो है वशिष्ठ जी महाराज जी क्या हालत है राम जी टुकड़ टुकुर देख रहे हैं हा राम जी टुकड़ टुकुर वशिष्ठ जी को देख रहे हैं गुरु जी में आ गया गुरु जी में आ गया और वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू छल छला रहे हैं श्री दशरथ जी ने कहा गुरुदेव के यहां क्या नाम हां मां से बाल्मी ने लिखा है कि वशिष्ठ परम प्रीता परम बड़े प्रसन्न हो गए अब प्रसन्न क्यों हो गए क्या बताऊंगा प्रसन्न बहुत बढ़िया है अब इतने समझ लो बहुत प्रसन्न हो गए ब्रह्मा ने कहा था ब्रह्मा ने मेरे पिता ने कहा था जब मेरे पिता ने मुझको मेरा जन्म में मुझे उत्पन्न किया तो कहा सृष्टि विस्तार करो मैंने कहा पिताजी हम तो अपने अग्रजों का अनुगमन करेंगे सनकाधकों का अनुगमन करेंगे क्या अच्छा तुम सूर्य कुल के का पौरो पिताजी मुझे तो जीवन का लाभ लेने दो पुरोहित के पचड़ी में मुझे मत डालो ब्रह्मा ने तीसरी बार कहा वशिष्ठ इस सूर्यकुल में आगे चलकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सम अवतरित होंगे वशिष्ठ इस सूर्य कुल कोई पुरोहित को सौभाग्य मिलेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हाथ पकड़ करके अपने हाथ से आईन रिल ए ओम लिखाएगा हे वशिष्ठ इस सूर्य कुल के पुरुधा को यह भी सौभाग्य मिलेगा कि वो ब्रह्म परमात्मा कभी उसकी गोद में आ जाएगा और उसके स्मशनुओं से खेलेगा वशिष्ठ नाक में अंगुली डालेगा आख में अंगुली डालेगा वशिष्ठ यह सौभाग्य सूर्य कुल के पुरुधो पुरोहित को मिलने वाला है वशिष्ठ की आंखों में आंसू छल आए वशिष्ठ ने कहा पूज्य पिता हमें सूर्य कुल की पुरोहिती स्वीकार है। हम सूर्य कुल का पुरोहित स्वीकार करते हैं। आज उस आज वो दिन आ गया जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी युगो से प्रतीक्षा थी आज रघुनंदन को जब देखा राम जी नामकरण का अवसर आया वशिष्ठ परम प्रीत नामानि कुरु तदा पर प्रसन्न है आज नाम रखा इनका नाम राम है जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रीलोक सुख धाम राम यस नामा भाव राम में तीन मात्राएं हैं आ और तीन राषर रा आ और म तो र कैसा है कि जो आनंद सिंधु और माँ कैसा कैसा है सुख राशि राम माँ कैसा है सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा और ये की गोद में भरते ये तो सारे संसार को भर देगा महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई संसार के सारे भक्तों को भगवत प्रेम से भर देगा और भगवत प्रेम से उनका पोषण कर देगा विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हो जाके सुमिरन तेरे पुना शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न और ये चौथा सबके अंत में कहते हैं चार विशेषण हैं, चारों विशेषण भावपूर्ण है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार उदार गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम ये चार विशेषण है चारों बड़े भावपूर्ण है बारे सब भाई प्रेम करते हैं आपस में बारे हित तो पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी लक्ष्मण जी लड़कपन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं लड़कपन से और राम जी भी करते हैं हाँ जी राम जी भी करते हैं राम जी लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी को अगर मैया कौशल्या कौशल्या का बड़ा प्यार है लक्ष्मण से मैया कौशल्या लक्ष्मण को राम जी के बगल में सुलाती है ये सब शास्त्र की बात बता रहा हूं लक्ष्मण जी को राम जी के बगल में सुलाती है तो लक्ष्मण जी वहां से खिसक करके धीरे धीरे खिसक करके ठाकुर के चरणों में आकर के ठाकुर के चरणों में सिर रख करके कहते मेरा स्थान तो ये बारह थे निज हित तो पति जानी लक्ष्मी लक्ष्मण राम चरण रति मानी एक दिन लक्ष्मण जी को सुमित्रा जी ले गई रात में लक्ष्मण जी नहीं आए नहीं है भगवान उठ उठ के रात में बैठ जाते रसिल्ला तो जी कहते लाल जी सो लाल जी नींद नहीं आ रही राजी रोने लग गई। लाल जी क्या बात है भैया मुझे लक्ष्मण के बिना नींद नहीं आती मैं लक्ष्मण के बिना सो नहीं सकता न चते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम लक्ष्मण के बिना सो नहीं सकते एक दिन लक्ष्मण जी कि सुमित्रा जी फिर ले गई भोजन की थाली सामने आई छप्पन प्रकार के व्यंजन मैया सामने पंखा झल रही है लालजी आरोगो लाल जी पाओ इधर किया फिर इधर देखते हैं लाल जी पाओ मैया भगवान रो रहे मृष्टम अन्नम उपानीतम बड़ा सुंदर अन्न आया है लेकिन अस्नाति नहीं तम बिना पा नहीं रहे क्यों नहीं पा रहे कि लक्ष्मणो दक्षिणो बाहु लक्ष्मण तो दाहिने भुजाएं है मैया दाहिनी भुजा के बिना मैं पाऊं कैसे दाहिनी भुजा के बिना पाऊं कैसे लक्ष्मण तो प्राण है बही प्राण युवा पर प्राण के बिना सो कैसे भुजा के बिना खाऊं कैसे राम जी चारो भाइयों में बड़ा प्यार है बहुत प्रेम है, क्या बताऊं मैं हुँ? मैं एक तो नवा में गया, के के चक्कर चक्कर में में फंस फंस गया गया फिर बिजली की माया में चक्कर में फंस गया जन प्रसंग लंबा है क्या करूं भगवान महाराज बड़ा आनंद दे रहे हैं कब उछंगे कबू बर पलना एक छुपाई में आनंद ले लो कब उच्छंगे। उच्छंग समझ रही नहीं कबू उ ललनो ने ललुआ बली जाओ मैया ललन अब इस ये कोई अवधि भाषा का ज्ञान जानकार बैठा होगा ना तो इस पद का आनंद लेगा ललन ले रुआ ललनो ने ले रुआ। क्या मजा है अपनी टिप्पणी गोस्वामी लिख रहे हैं कि व्यापक निरंजन निर्गुण सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किया लोग हमसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का बाल चरित्र बहुत है महाराज हम उनकी बात स्वीकार करते हैं हम उनकी बात अस्वीकार नहीं करते हम भी गाते हैं हम भी कृष्ण चरित्र के गायक है ऐसा मत समझना हम हम भागवत भी कहते हैं जब भागवत कहते हैं तो रामायण नहीं मिलाते आपने सुनी है कि नहीं हमारी भागवत आपने सुनी है नहीं है मेरी भागवत हम भागवत कहते हैं तो रामायण नहीं मिलाते और रामायण कहते हैं तो भागवत नहीं मिलाते जब रामायण कहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भागवत क्या जाना और जो भागवत कहते हैं तो तो लोग ये भी कहते हैं रामायण क्या जाने हम हमारी दुर्दशा हो गई कहे क्या कहे अध्यानी <laughs> हम कहते हैं हमारी जीवन की साधना नष्ट हो गई हम भागवत जब भागवत कहते हैं तो कहता है ये रामायण क्या जाने अरे मैं मैं नन्ना सा था तब से रामायण पढ़ता हूँ नन्ना सा था छोटा सा था भुन्ना सा था वहां गया था महाराज स्कूल में पढ़ने के लिए गया और वहां पर एक हमारी ये जानते हैं एक, एक तो एक आध दिन बालीला ही सुना बड़ी सुंदर बाल चरित हरी बहुत भगवान कुछ चंदा से बड़ा प्यारे हो चंदा से बहुत प्यार है चंदा से बहुत प्यार है ये चंदा भगवान का साला है आपको मालूंग नहीं मालूग? ये चंदा भगवान का साला है नहीं मालूंग नहीं साला है तो लड़... लड़कपन में भी आकर के सारे को बुलाते हैं और चाहे कृष्ण जी हो चाहे राम जी हो दोनों बुलाते हैं चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना और ये कब हूं ससी मांगत आरी करें कब हूं प्रतिबिंब नि, निहारी डरें बाल चरित हरी बहु वेदी की नाम एक एक और सुना के आगे चलते हैं अब क्या आगे चलेंगे यही सुना समाप्त करेंगे जन, एक एक और सुना दें दे एक बस एक सुना रहे भोजन करते जब बस दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं भोजन करते बोले जब राजा जब भोजन करत तब बोल जब राजा क्या सौभाग्यशाली है, है? नजी बाल समाजा दशरथ जी कहते मेरे बुलाने से नहीं आएगा देवी कुशल्य तुम जा ले आज दशरथ जी ज्ञान है ज्ञान अवधेश गृह के ही नी भगति ये तो ज्ञान की गोद में भक्ति के बिठाने से बैठेगा फिर जाओ ले आओ तो भोजन करत बोल जब राजा नहीं आऊ में समाजा कौशल्या जब बोलन जाई ठुमकी ठुमकी क्या शब्द है क्यों भाई देखिए आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी? अरे आवाज निकलेगी नहीं तुमकी ठुमकी तुमकी ठुमकी प्रभु पराई कौशल्या जब कौशल्यारोलन गोस्वामी जी कहते सुनो सुनो सुनो अरे भक्तो कल युग के शिव अंतन पावा धरे जननी हथिधावा चलत रामचंद्र ठुमुकी चलत रामचंद्र ओहोमुकी चलत राम चंद्र ठुमुकी चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमु चलत राम, राम। किल कत उठी झांकी ले लू कित उठी चलत धाय परत भूमि अरबराय धाय मोदलेत दशरथ रनिया राम जी तुमकी प्रभु चल पर आई आ गए आ गये शिल्ला जी ले आई महाराज दूसर धूरी भरे तनु आई धूल भरे आए राम जी धूल भरे आये धूल, धूल कहां से आ गयी ये धूल कहां से आ गई मणिमय अंगने मणिमय प्रांगण में धूल कहां से आ गई मेरे गुरुदेव कहते थे ये धूल कहां से आ गई कि आज भगवान भूत भावन देवाधिदेव शंकर राम जी के दर्शन की लालसा से आए हैं मैया सरजू में गए सरजू जी आपको भगवान बहुत प्यार करती हैं आप मेरे ऊपर कृपा कर दो मुझे बरदान दो आपके राम जी के दर्शन हो सरजू जी ने कहा बोले बाबा आज आपको दर्शन होंगे ये राखवा हटाओ जटा उटा हटाओ साफ हटाओ यहां से आज आपको दर्शन होंगे साफ हटाए जटा हटाए राम जी साफ हट गया सरजू जी में डूब के स्नान किया खूब डूब डुबी लगाई महाराज अच्छी तरह से और डुबी लगा करके सरजू जी की रज लिया लगाया खूब मजे में सर्वांग में सरजू जी की रजले पेट लिया मैया आज मैं तेरी रजले पेट के जा रहा हूं सरजू जी ने कहा आज आपको राम के दर्शन होंगे, जाओ अयोध्या के राजमहल में अयोध्या के राजमहल में आए पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा हम नहीं जानते महल के कोने में आ गए उधर से रघुनंदन दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए आए और शंकर जी ने उठाया और उठा के गोद में लिया और कोई आ न कहीं जल्दी जल्दी खूब लपे खूब चिपेट आश्रिष्ट किया और आश्रष्ट करने के बाद उधर से मैया किया वास्तु शंकर जी भागे राम जी उधर भगे दूसरे धूरी भरे तनुआ दूसर धूरी भरे तनुआए बिहसी गोद बैठाए भोजन करत चपल चित मुख जन लपटाए लपटा की क्यों चले महाराज किस सब बाल समाज मेरे साथ खेल रहे थे सब अपने अपने घर जाएंगे उनको भोजन मिलेगा श्री लक्ष्मण भरत शत्रु को भी मिलेगा हनुमान जी महाराज भी आए हम कथा तो नहीं सुनाएंगे लेकिन मतलब कि आपत कथा है दंत कथा नहीं है हनुमान जी महाराज भी आए हैं तो हनुमान जी तो एक आदरणीय अतिथि के रूप में आए हैं उनको भी भोजन मिलेगा लेकिन नीलाचल से दौड़ करके नीला चल से दौड़ करके मेरा अन्यभक्त कबूआ आया है इस कबूआ को भोजन क्यों देगा इसको कोई नहीं पूछ रहा है फिर भाज चले गिल का मुख दधि ओ लपटाए ब्रह्म जब मुट्ठी में भरेगा तो कितना आएगा कल्पना कर लो जय अंगना में छोड़ दिया आगे उसे पूछो आगे उत्तर उत्तरकांड में कहते हैं कि जूठन पर मोई उठाई करी महाराज हाँ, फिर सुनाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान जय